स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्शियों के संस्मरण विज्ञानानंद स्मृति स्वामी ज्ञानानंद ठाकुर के साथ हरिप्रसन्न महाराज की कुश्ती की घटना जानने पर उनके दर्शन की तीव्र रिक्छा हुई संभवतः सन 1921 22 होगा उस समय मैं बेलूर मठ में था चुना कि वे स्वामी जी के मंदिर के निर्माण कार्य के लिए इलाहाबाद से शीघ्र मठ में आने वाले हैं उनके मठ आने पर श्री महापुरुष महाराज उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने तत्काल भंडारी महाराज को उनके प्रिय खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करने का आदेश दिया उनके शरीर पर कंबल का एक अद्भुत अलखला और पैरों में मोजे और चप्पल देखकर और यह सुनकर कि रेल में वे तृतीय श्रेणी के डब्बे में आए हैं मेरी उन पर बहुत श्रद्धा हो गई उनका सबको भाई कहकर संबोधित तथा सभी के साथ बिना किसी संकोच के बातचीत करना देखकर खूब आनंद हुआ और उनके प्रति भय भी दूर हो गया मठ में उस समय वे स्वामी जी के मंदिर के निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण में व्यस्त थे एक दिन संध्या के समय मैं उस ओर गया मुझे देखकर कर उन्होंने कहा देखो मज़दूर काम छोड़कर अभी घर जा रहे हैं अभी तो छुट्टी का समय हुआ नहीं है उन्हें काम करने के लिए समझा कर कहो मैंने जाकर उन्हें यही बात कह दी मजदूर हाथ पैर धोकर विज्ञान महाराज के पास आकर बोले नीलकंठ महाराज हमें अब भी काम करने को कह रहे हैं अब तो संध्या हो गई है छुट्टी का समय हो गया है उसी समय मैं भी वहाँ पहुँच गया मुझे देख उन्होंने मज़दूरों से कहा वे तो कहेंगे ही ये सब काम उन्होंने कभी नहीं किए वे नहीं जानते कि यह काम कितना परिश्रम का होता है उनकी ऐसी रसिकता देखकर अवाक रह गया एक बार मठ में आकर वे महापुरुष महाराज को प्रणाम करने गए वहाँ मैं भी उपस्थित था महापुरुष महाराज प्रेम विभोर हो उनके सिर और शरीर पर हाथ फेरते हुए बोले हरे प्रसन्न भाई तुम मठ में ही रह जाओ सभी तो एक एक करके चले जा रहे हैं वे बार बार इसी बात को कहने लगे इसके उत्तर में वे अत्यंत विनम्रता पूर्वक बोले नहीं महाराज मैं वहीं आनंद में हूँ मैं अभी नहीं रहूँगा उनके मठ में निवास के समय मैं समय मिलते ही सुबह और शाम को चरण सेवा पंखा झलना आदि उनकी सेवा करता था एक दिन सायनकाल बहुत गर्मी थी मैं उन्हें पंखा झल रहा था वे विश्राम कर रहे थे तब एक साठ वर्ष की वृद्धा उनके शिष्य ने आकर इशारे से मुझे बुलाकर कहा मैं महाराज की थोड़ी चरण सेवा करना चाहती हूँ महाराज को कहने पर उन्होंने हाथ हिलाकर मना कर दिया महिला भक्त ने मुझे पुनः कहा कम से कम थोड़ा पंखा झलने की अनुमति दो महाराज को कहने पर उन्होंने पूर्ववत मना कर दिया तब महिला प्रणाम करके चली गई इस अवसर पर मैंने कहा सुना है महापुरुष महाराज कहते थे कि आपके वहाँ इलाहाबाद में मादा मक्खी के प्रवेश की भी अनुमति नहीं है लेकिन अब देखता हूँ कि आप स्त्री पुरुष सभी को समान भाव से दीक्षा देते हैं इसका क्या कारण है महाराज ने कहा महापुरुष महाराज ने मेरे शरीर और सिर पर हाथ फिराकर आशीर्वाद किया था उसी समय उनकी करुणा शक्ति ने मेरे भीतर प्रवेश कर यह परिवर्तन किया है अब स्त्री पुरुष का विचार मन में नहीं उठता और मैं अपने दीक्षा दिए बिना रह नहीं पाता महाराज की उस शक्ति ने मेरे भीतर घुसकर सब उलट पुलट कर दिया है एक बार मैं ठाकुर घर उपासना गृह का पुजारी था महाराज स्वामी विज्ञानानंद एक वर्ष के बालक को दीक्षा देने वहाँ आए बालक की माँ भी साथ में थी उन्होंने मुझे दो आसन बिछाने को कहा बालक की माँ दीक्षा के समय उठकर बाहर जा रही थी पर महाराज ने उसे बैठे रहने को कहा फिर दीक्षा का मंत्र तीन बार उच्चारण करके उसके बाद माँ को कहा वह यदि मंत्र भूल जाए तो आप उसे बता देना लेकिन दीक्षा के समय मुझे वहाँ रहने नहीं दिया था बाद में वे सभी को बिना बिचारे दीक्षा देते थे सभी पर कृपा वितरण कर वे स्वयं को लुटाने लगे हम क्या उस समय समझ पाए थे कि इस प्रकार अपना स्वयं का संपूर्ण दान कर ये शीघ्र अमरधाम जाने की तैयारी कर रहे हैं एक वर्ष बाद उन्नीस के प्रारंभ में उन्होंने यह लोक त्याग दिया उन्होंने एक बार कहा था पहली बार ठाकुर के पास जाने पर मेरा परिचयादि प्राप्त करने के बाद उन्होंने मुझे पूछा मेरा सबल शरीर देखकर तू कुश्ती लड़ना जानता है मैंने कहा हाँ ठाकुर ने कहा मेरे साथ कुश्ती लड़ उन्होंने पहलवान की तरह ताल ठोककर मुझे जकड़ लिया मैं भी अपने दोनों हाथों से उन्हें पकड़कर कर ठेलते ठेलते दीवाल तक ले गया तब वे मुझे पकड़े हुए ही भावस्थ हो गए तब मुझे लगा मानो मेरा सारा शरीर अवश्य हो रहा है शक्तिहीन हो रहा है इस प्रकार उन्होंने मुझ प्रकृपा की और एक बार उन्होंने कहा था नौकरी करते समय जब कभी ठाकुर के सन्यासी शिष्य मेरे पास आते तो मैं उन्हें अपने पास रख कर उनकी दी करता था उनमें से किसी के बीमार होने पर मेरे पास आने पर उनकी सारी व्यवस्था करता था उनके संग से बहुत आनंद होता था बाद में अपनी गर्भधारणी माँ को साधु होने की बात कहकर उनको बहुत प्रकार से समझा बुझा कर अनुमति प्राप्त की तब उनको प्रसन्न करने के लिए मैंने एक थाली में सोने के रुपये भरकर उसे उनके सामने रखकर उन्हें प्रणाम किया ऐसा लगा कि उसे देखकर कर वे आनंदित हुई थी इसके बाद धीरे धीरे ठीक समय आने पर मठ में आ गया नौकरी करते समय मैंने स्वामी जी से अपने साधु होने के बारे में बात की थी उस समय मठ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी मैं प्रति माह रूपये भेजता था स्वामी जी ने कहा अभी तुम्हारे मठ में योगदान करने पर धनाभाव से मठ में सभी को कष्ट होगा जब परिस्थिति अच्छी होगी तब तुम्हें कहूँगा इसके कुछ वर्षों बाद बरा मठ में आकर रहने लगा सन 1936 में प्रयाग में कुंभ मेला हुआ था उस समय श्री श्री ठाकुर का शताब्दी समारोह भी चल रहा था तब महाराज जी प्रयाग में थे और हम कई लोगों ने उनका दर्शन और प्रणाम किया कुछ बातचीत के बाद मैंने उन्हें कहा महाराज आपने त्रिवेणी देवी का दर्शन किया था उस विषय में कुछ कहिए हम सुनना चाहते हैं उन्होंने कहा तुम लोग तो तु जानते हो मैंने कहा आपके मुख से सुनने में आनंद होगा इसीलिए यह इच्छा हुई उन्होंने कहा एक दिन मैं त्रिवेणी में स्नान कर खड़े होकर दर्शन कर रहा था देखा कि एक छोटी कन्या त्रिवेणी के प्रवाह में कमर तक पानी में खड़ी है उसके सिर से तीन बेड़ियाँ पानी के प्रवाह में झूल रही हैं मैंने मन ही मन सोच रहा था ईजा क्या देख रहा हूँ तभी देखा कि वह कन्या त्रिवेणी में डूब गई और वे तीन बेणिया पानी में तैर रही है बाद में एक दिन महापुरुष महाराज जी से इस दर्शन के बारे में कहने पर उन्होंने कहा तुम्हें त्रिवेणी माँ का दर्शन हुआ है इससे मुझे बहुत आनंद हुआ मठ में सुधीर महाराज स्वामी शुद्धानंद बीमार हैं उन्हें देखने डॉक्टर आए हैं इस समय विज्ञान महाराज ने कहा देखो डॉक्टरों ने सुधीर को सला रखा है सुधीर महाराज अब उठ नहीं सकेंगे डॉक्टर एक एक यम के दूत हैं उनके हाथ में पड़ने पर और उपाय नहीं मैंने कहा महाराज आप बीमार होने पर क्या डॉक्टर को नहीं दिखाते उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं मैं डॉक्टर को नहीं दिखाता तो फिर आप क्या करते हैं यह पूछने पर उन्होंने कहा गंगा वारी ब्रह्मवारी उसी का पान करता हूं और उपवास करता हूं इससे ठीक हो जाता हूं। श्रिसि ठाकुर के मंदिर की प्रतीक्षा के बाद महाराज ने कहा आज श्री ठाकुर माँ स्वामी जी महाराज महापुरुष महाराज और सभी ने ऊपर से उत्सव देखा है आज महा आनंद का दिन है स्वामी जी के आदेश से मंदिर का कार्य हाथ में लिया था मंदिर बन गया अब मेरा काम पूरा हो गया इसका बाद सौ के हरिद्वार के कुंभ मेले के बाद हम काशी आए सुना वे बहुत बीमार हैं काशी से सतीश महाराज और अन्य साथी इलाहाबाद जा रहे थे मैं भी उनके साथ गया उनकी अंतिम बीमारी थी बहुत कहने पर कुछ होम्योपैथी दवाई उनके मुंह में दी गई कुछ घंटों में ही उनका देह त्याग हो गया